तर्क संग्रह में सात पदार्थों में से अंतिम अभावात्मक पदार्थ का निरूपण हो रहा है अभाव चार प्रकार का हैं प्राग्भाव ध्वंसाभाव अत्यंताभाव अन्योन्याभाव इनमें से तीन जो शुरू वाले अभाव हैं इनका लक्षण बता दिया गया प्राग, का प्राग भाव का लक्षण बताया गया अनादिश अभावो प्राग भाव का लक्षण हुआ सादी रनंतो अत्यंता भाव का लक्षण हुआ त्रयकालिक संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता को अभावो अत्यंताभाव अब अंतिम अभाव बचा है उसका लक्षण किया जा रहा है अंतिम अभाव है अन्योन्या भाव इसका लक्षण है तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव अभावो अन्योन्याभाव इस पुस्तक में एक अभाव शब्द छूट गया है अन्योन्याभाव के पहले प्रतियोगिता के बाद यानी दोनों के बीच में एक अभाव शब्द होना चाहिए वो विशेष्य है ना और उसका विशेषण है तादात्म्य में अव छिन्न प्रतियोगिता तो तादात्म्य में अव छिन्न प्रतियोगिता अभाव को कहा जाता है प्रतियोगिता के अभाव को अन्योन्याभाव तो ये जो है आ, अनुन्य भाव है यानी अनुन्य भाव का दूसरा नाम है भेद और भेद का लक्षण है भे, भेद उस अभाव को कहा जाता है जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात में संबंध से अवच्छिन्न होती है तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिताक ये एक पद हैं इसमें हैं बहुरी समास ऐसे पहले कहीं एक समास हुए हैं तादात्म्य और संबंध शब्द में कर्मधारय समास हैं जैसे नीलोत्पलम में होता है नीलंच तत् नीलोत्पलम यानी नीला कमल ऐसे तादात्म्य त्म्य सी तादात्म्य संबंध ये कर्मधारे समाज कहलाता संबंध तो अनेक है ना उसमें से संबंध विशेष है तादात्म्य तो तादात्म्य खाली संबंध कहेंगे तो कोई भी संबंध लिया जाएगा और संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अनुनया भाव ऐसा अभाव अन्योन्या भाव का लक्षण करेंगे यदि तादात्म्य विशेषण संबंध का नहीं होगा तो ये लक्षण आगे बताया जाएगा चला जाएगा अत्यंताभाव में अत्यंता भाव में लक्षण चला जाएगा इसलिए तादात्म्य ये विशेषण जोड़ना पड़ता है दात्म्य विशेषण जोड़ने से अर्थ निकलता है कि जिस किसी संबंध से अवचिन्न प्रतियोगिता के अभाव को अनोनयाभाव नहीं कहा जाता अपितु तादात्म्य संबंध से अवचिन्न प्रतियोगिता के अभाव को कहा जाता है अनोनया और संबंध शब्द को नहीं रखेंगे केवल अवचिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्या अभाव अन्योन्या भाव तो अवचिन्न कहने से धर्म से अवचिन्न प्रतियोगिता ली जाए तो धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता तो होती है चारों अभावों की तो प्राग अभाव और अन्योन्या अन्योन्याभाव की प्राग अभाव और ध्वंसाभाव की भी प्रतियोगिता धर्म से अवचिन्न होगी तो अवच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव कहने से अवच्छेदक के रूप में लिया जाएगा यदि धर्म को समन नहीं रखेंगे तो घटत्वादि धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिताक अभाव तो प्राग अभाव और भाव भी हो जाएंगे लक्षण कर रहे हैं अन्य भाव का और चला जाएगा प्राग अभाव और ध्वसा भाव में तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ना इसलिए संबंध जोड़ना जरूरी है तो तादात्म्य और संबंध इसमें हो गया कर्मधारय समास और फिर अवचिन्न पद के साथ तादात्म्य संबंध पद का तृतीय तत्पुरुष समास हुआ तादात्म्य संबंधेन अवचिन्ना अव तादात्म्य संबंध अवचिन्ना ऐसा ये तृतीय समास का विग्रह होगा तादात्म्य संबंधेन अवचिन्ना इति तादात्म्य संबंध अवचिन्ना और कौन तो प्रतियोगिता फिर अब प्रतियोगिता के साथ बहुरी समास होगा तात्म्य संबंध अवचिन्ना पद का तो तादात्म्य संबंध अवचिन्ना प्रतियोगिता यश्य अभाव से पदार्थ हो जाएगा अभाव उसे कहा जाएगा तादात्म्य संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये बहुरी समास हुआ तो बहुरी समास होने से पहले एक तृतीय तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास ये दो समास हैं न बीच में तो कर्मधारे तथा तृतीया तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास इसे कहा जाता है जिसके गर्भ में या अंदर कर्मधारय समास भी है और तृतीय तत्पुरुष समास भी है ऐसा बोहरी समास उसे कहा जाएगा कर्मधारय तथा तृतीय तत्पुरुष समास गर्भ बोहरी समास तो तात्म्य संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगी ताक का मतलब हुआ और ये विशेषण बना अभाव का विशेष हुआ अभाव वह अभाव अन्योन्याभाव है जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवचिन्न है उस अभाव को अन्योन्याभाव कहा जाता है तो चार प्रकार के अभावों में से आपका तो ये जो ध्वंसाभाव और प्राग अभाव है इसकी प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होती संसर्ग से अनवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है प्राग प्राग्भाव ध्वंसाभाव संसर्ग से अवचिन्न नहीं होगी हाँ तो केवल अवचिन्न प्रतियोगिता के अभाव अन्योन्या भाव कहेंगे संसर्ग पद भी नहीं देंगे संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव अन्योन्या भाव ऐसा संसर्ग विशेषण नहीं देंगे यदि तो ये लक्षण चला जाएगा प्राग अभाव और ध्वंसाभाव में भी इसलिए संसर्ग पद जोड़ दिया धर्म अवच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं अपितु संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता होनी चाहिए तो संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता जिस अभाव की है उस अभाव को अन्योन्या भाव कहा जाएगा ऐसा कहने से प्राग अभाव और ध्वंसा भाव में ये लक्षण नहीं जाएगा हाँ हाँ तो पहले संसर्ग ले लेना भाव और प्राग अभाव में अति व्याप्ति दूर करने के लिए संसर्ग पद का प्रयोग किया है उससे अन्योन्याभाव का लक्षण जब ये करेंगे संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अनोन्याभाव तो अनोन्याभाव में रहेगा प्राग अभाव तथा भाव में नहीं जाएगा ये समझना कहा कि इतना लक्षण करने पर भी भले ही प्राग अभाव और धोंसा भाव में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है लेकिन तब भी भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी उन दोनों अभावों में भले ही भाव की अतिव्याप्ति ना हो रही हो किंतु अत्यंता भाव में तो हो ही रही है तो अतिव्याप्ति दोष से रहित तो नहीं हुआ लक्षण नहीं हो पाएगा ये आशंका होगी ना इसके लिए फिर संसर्ग का विशेषण है तादात्मिक क्या संसर्ग शब्द से जो कोई संसर्ग न लेकर के तादात्म्य संसर्ग लेना संसर्ग शब्द तो सामान्य है और वो सबको बताएगा और में को भी बताएगा और एक जब तादात में शब्द का प्रयोग करेंगे कि तादात में संबंध संसर्ग चिन्ह आवच्छे, प्रतियोगिताक तो अत्यंता भाव में लक्षण नहीं जाएगा अत्यंता क्योंकि संसर्ग शब्द से फिर लिया जाएगा तादात्म्य संबंध से अतिरिक्त संबंध और वो तादात्म्य संबंध से अतिरिक्त संबंध हुआ वो स्वरूप आदि उससे अवचिन्न प्रतियोगिता संयोग स्वरूप आदि उससे अवच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव की होगी न कि अनोन्या भाव की तो संबंध का तादात्म्य विशेषण देने से अत्यंताभाव में भी लक्षण नहीं जाएगा हाँ तो इसलिए तादात्म्य संसर्ग कहने से तादात्म्य रूप संबंध विशेष से अवचिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की उसे अनुन भाव कहा जाएगा उसे अनुन भाव कहा जाएगा लक्षण हो जाएगा तो तात्म्य का अर्थ है कि तद भिन्नत्वे सती तद अभेदेन प्रतीय मानत्म तादात्म्य जो किसी वस्तु विशेष से भिन्न होता हुआ उस वस्तु विशेष से अभिन्नतया प्रतीत होता है उसे कहा जाता है तादात्म्य उसे कहा जाता है तात्म और उदाहरण में स्पष्ट होगा जैसे उदाहरण है यथा घटो घटह पटो न इति ये अन्योन्या भाव का उदाहरण होगा घट पट नहीं हैं का मतलब घट में पट का अन्योन्या भाव है घट पटोन का अर्थ है घट पट के अन्योन्या भाव से युक्त हैं अन्योन्या भाव का दूसरा नाम है भेद और भेद जिसमें रहता है उसको कहा जाता है भिन्न तो घट गट, घट पटोन का मतलब घट पट से भिन्न है भिन्न है का मतलब भेदवान है पट का भेद घट में रहेगा तो भेद का प्रतियोगी हो जाएगा भेद कहो या अनोन्या भाव कहो उसका प्रतियोगी हो जाएगा पट अनुयोगी हो जाएगा घट प्रतियोगिता आएगी पट में जो प्रतियोगी होगा उसमें प्रतियोगिता आएगी त्या घट में जो अनोन्या भाव रह रहा है किसका है तो यश्या भाव है सप्रतियोगी तो घट में पट का अनुन भाव है इसलिए घट में घट रहने वाले अनोनया भाव का प्रतियोगी पट को माना जाएगा अनुयोगी माना जाएगा घट को और प्रतियोगी माना जाएगा पट को किसका अनुन्य भाव का अनुन्य भाव का यानी भेद का तो घट में पट का अनुन्या भाव रह रहा है किस संबंध से रह रहा है तादात्म्य संबंध से तादात्म्य संबंध से रह रहा है का मतलब ये जो है घट है पटो न जब कहते हैं तो ये कहा जाता है कि घट और तादात्म्य संबंध से पट नहीं है क्यों घट में तादात्म्य संबंध से पट नहीं रहता है तो पट नहीं रहता है तो पट का अभाव रहेगा तादात्म्य संबंध से तादात्म्य संबंध से यदि रहेगा तो तादात्म्य तो होता है तद सति सती तद अभेदेन प्रतीयमान यह पठ में घट भिन्नत्व तो है लेकिन घट अभिन्नतया प्रतीयमान नहीं है तद भिन्नत तो है तद भिन्नत्व होने मात्र से तादात्म्य नहीं होता तथ यानी घट तो घट से भिन्न भी हो और घट से अभिन्नतया प्रतिद भी हो प्रतीयमान हो घट से अभिन्नतया होने वाली जो प्रतीति उसका विषय बने तो तादात में कहा जाएगा तो पट की घट से अभिन्नतया प्रतीति नहीं हो रही है इसलिए पट में घट अभे देना मानत तो धर्म नहीं रहेगा इसलिए घट का तादात में पट में नहीं है तादात में तो जैसे भेद अनोनया भाव तादात्म संबंध से घट में रह रहा है वो घट से अनुन्या भाव तो एक अभावात्मक पदार्थ है और घट द्रव्यात्मक रूप पदार्थ हैं द्रव्य है ना वो पृथ्वी नाम का तो भाव है भाव और अभाव आपस में एक होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं तो घट और पट का अन्योन्या भाव इन दोनों का आपस में भेद है कि नहीं भेद है इसलिए तद भिन्नत्व तत् यानि घट तो घट भिन्नत्व अनोन भाव में आया कि नहीं लेकिन घट से अभिन्नतया ही वो प्रतीत होता है अनुनिया भाव घट से भिन्नतया प्रतीत नहीं हो रहा है घट से भिन्न है और घट से अभिन्नतया प्रतीयमान है घट से पटा भा पट के अनुन्या भाव को यानी भेद को अलग करके दिखा दो ये कहेंगे तो दिखा सकते हैं क्या जैसे टेबल पर ये चश्मा संयोग संबंध से रह रहा है तो संयोग संबंध से जो रह रहा है उसे तो आप अलग करके अनुयोगी से अलग करके प्रतियोगी को दिखा सकते हैं ये चश्मे को दिखा रहे अलग आधार आधे को अलग अलग दिखा रहे हैं यद्यपि चश्मा और टेबल भिन्न भिन्न है लेकिन ये दोनों द्रव्य हैं तो चश्मा टेबल पर रहेगा आ, संयोग संबंध से उसे अलग करके दिखा सकते हैं ऐसे पट का जो अन्योन्याभाव रह रहा है किसमें घट में उसे उसके अधिकरण कहो आश्रय कहो घट से अलग करके दिखाओ तो अलग करके उसे दिखाया नहीं जाता इसलिए उसे कहा जाएगा घट से अभिन्नतया ही प्रतीयमान कौन अन्योन्या भाव घट से अभिन्नतया प्रतीयमान है घट से भिन्न होता हुआ घट से अनु अभिन्नतया जो प्रतीत हो उसे कहा जाएगा घट से तादात्म्यापन्न तो घट से तादात्म्यापन्न है घट का अनुन्या भाव हाँ हाँ। लेकिन वो स्वरूप में केवल अभेदेनक प्रतीय मानत्व तो है भिन्नत्व तो नहीं है तद भिन्नत्व तो नहीं है हाँ। वो स्वरूप ही है स्वरूप संबंध से ही रह रहा है, हाँ। प्रतियोगी भाव है हाँ। भिन्न है लेकिन रह रहा है वो तादात में संबंध से नहीं स्वरूप संबंध से वो स्वरूप संबंध से रहेगा अत्यंत भाव वो हमेशा उस सम्बंध से तत्देश तत्न अवच्छिन्न जो स्वरूप भूतल का उस रूप से वो हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा तो वो है स्वरूप संबंधी ने कहा जाएगा ऐसे पट में घट घट में पट का भेद भी हमेशा रहेगा लेकिन वह उसका जो भिन्नतया प्रतीत होता भिन्न होता हुआ भी भिन्नतया प्रतीत नहीं होगा तद अभिदेन प्रतीयमान होगा इसलिए तादात में संबंध कहा जाता है तादात में संबंध से रह रहा है स्वरूप में और तादात में में थोड़ा अंतर है स्वरूप तो वही है भूतल ही है भूतल का स्वरूप यानी तत्क्षणावच्छिन्न भूतल ही है भूतल से अलग नहीं और ये जो तादात में संबंध है वह घट से अलग है घट का स्वरूप ही नहीं है घट का स्वरूप नहीं है घट स्वरूप से भिन्न है, अनुन्या घट का स्वरूप तो माना जाता है कम्ब मत्त्व। मत्व मत्त्व का मतलब ऊपर थोड़ा शकरा होता है फिर पोल होता है बीच में थोड़ा लंबा होता है फिर नीचे जाकर के गोलाकार हो जाता है घड़े का जो आकार है आकार प्रकार है उसे कहा जाता है घड़े का रूप अनोन्या भाव का वो रूप नहीं है वो आकार नहीं है वो जो अत्यंता भाव है उस भूतल से भूतल स्वरूप से तत्नावच्छिन्न भूतल स्वरूप मात्र रूप माना जाता है उसके बीच में भेद प्रतीति कराने वाला दूसरा कोई नहीं है भिन्न प्रतीत नहीं होता है भूतल में भूतल का स्वरूप और घट का अत्यंताभाव इनमें भेद नहीं माना है इन लोगों ने यही तादात्म्य और स्वरूप में अंतर है तो अत्यंत अभाव स्वरूप संबंध से रहेगा और ये रहेगा तादात्म्य संबंध से तादात्म्य संबंध है भेद घटित स्वरूप भेद घटित नहीं है स्वरूप संबंध और तादात्म्य संबंध में इतना अंतर है तो ये जो है घट पटो न इसमें घट में जो पट का अन्युन्य भाव वह तादात्म्य संबंध से रह रहा है पट का जो भेद घट में रह रहा है अनुनिया भाव कहो या भेद कहो उतादात में संबंध से रह रहा इसलिए उसका प्रतियोगी जो बनेगा पट उसमें आएगी प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होगा तादात में संबंध और उस तादात में संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता जिस अभाव की है वो है घट में रहने वाले अन्योन्याभाव की इसलिए उसे कहा जाएगा तादात में संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वो अनुन्य अभाव का लक्षण है वो इसमें घट रहा है घटने के कारण ये माना जाएगा सद लक्षण है लक्ष्य में रह रहा है और अलक्ष्य में नहीं रह रहा है जो भाव है उसकी प्रतियोगिता तादाद में संबंध से अवच्छिन्न नहीं होती हैं और प्राग अभाव और भाव प्राग अभाव और धोंसा भाव की प्रतियोगिता तो संबंध से ही अवछिन्न नहीं होती है किसी भी संबंध से अव्छिन्न नहीं होती है तो तारात में संबंध से भी अवछिन्न नहीं होगी तो उन दोनों अभावों में भी नहीं जाएगा अनित्य जो दो अभाव है और नित्य जो हैं आपका अत्यंताभाव उसमें भी संबंध का तादात्म्य विशेषण देने से लक्षण नहीं जाएगा तो निर्दोष लक्षण हो जाएगा अदात्म्य अद संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विशिष्ट अभावत्वत्व भावस्य लक्षण यह विशिष्ट लक्षण हो जाएगा प्रतिति कहते हैं ज्ञान को प्रतिति हो रही है यानी ज्ञान हो रहा है उसका पट का जो भेद है घट में वह घट से अभिन्नतया प्रतीत हो रहा है का मतलब अभिन्नतया ज्ञात हो रहा है उसे जब देखते हैं तो घट से भिन्न घट में रहने वाला पट का भेद गृहित नहीं होता है जब गृहत होगा तो घट से अभिन्नतया ही गृहत होगा घट के साथ ही गृह होगा घट के ज्ञान से ही ज्ञात होगा ये हुआ अभिदेन प्रतीय मानत्व तद अभिन्न सती तद भिन्न सती न होकर के स्वरूप तो स्वरूप कहते हैं वस्तु का वो अभिन्नत्व देने से क्या होगा इसका भी ऐसा परिष्कार लक्षण का इसमें नहीं आया है तो इस प्रकार अनुन्या भाव का लक्षण होगा अब सातों पदार्थों का निरूपण हुआ अब पदार्थ तर्क संग्रह ये ग्रंथ का नाम है ना और तर्क संग्रह शब्द में कौन सा समास है ष्टी तत्पुरुष वो तो फिर उत्तर पदार्थ प्रधान होता है संग्रह पदार्थ प्रधान होगा ग्रंथ का नाम थोड़ी होगा इसलिए व्यधिकरण बहुरी समास है तर्काणाम संग्रह यस्मिन ग्रंथ है स तर्क संग्रह ऐसा शुरू में बताया था ना मंगलाचरण के श्लोक में बालना सुखबोधा क्रियते तर्क संग्रह इसमें तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या करते समय बताया था कि तर्काणाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे स ग्रंथ तर्क संग्रह तर्कों का संग्रह है जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह तो तर्कों का संग्रह इसमें तर्क शब्द का क्या अर्थ है तो तर्केन्ते प्रमिति विषय क्रियंत इति तर्क द्रव्यादि सप्त पदार्थ इतर्थ ये बताया था पदकृति में लिखा है कि तर्कन्ते प्रमिति विषय इति तर्का तर्क संग्रह में तर्क शब्द का अर्थ है द्रव्यादि सात पदार्थ तो तर्कों का संग्रह का मतलब हो जाएगा द्रव्यादि सात पदार्थों का संग्रह जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह तो तर्क शब्द का तो अर्थ ज्ञात हुआ द्रव्यादि सात पदार्थ और संग्रह शब्द का क्या अर्थ है तो संग्रह शब्द का अर्थ बताया था संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये संग्रह शब्द का अर्थ है सम है संक्षेप से ग्रहकार्थ है उद्देश्य लक्षण परीक्षा तो संग्रह शब्द का अर्थ हुआ संक्षेप से उद्देश्य है द्रव्यादि सात पदार्थों का जिस ग्रंथ में संक्षेप से द्रव्यादि सात पदार्थों का लक्षण तथा परीक्षा है जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ को कहा जाता है तर्क संग्रह तो उद्देश्य का अर्थ है नाम मात्र से परिचय नाम वस्तु मात्री उद्देश्य नाम मात्र से वस्तु का परिचय उद्देश्य कहलाता है तो सात पदार्थों का इस ग्रंथ में शुरू में नाम मात्र से कथन किया गया तत्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मनांसी नवैव द्रव्याणी यहाँ से लेकर के अभाव चतुर्विध यहाँ तक के ग्रंथ से उद्देश्य है यानी सात पदार्थ का नाम मात्र से कथन है और फिर तत्र गंधवती पृथ्वी से लेकर के तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रति को अभावो अन्योन्याभाव यहाँ तक के ग्रंथ तक संक्षेप से द्रव्यादि पदार्थों का लक्षण तथा परीक्षा है लक्षण कहते हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित धर्म को और परीक्षा कहते हैं जिस पदार्थ का जो लक्षण किया वह उसमें रहता है कि नहीं रहता है ऐसा विचार परीक्षा है विचार का नाम वो तो भी यहाँ पर लक्षण ग्रंथ में ही आ गया तो उसके प्रकार उदाहरण आदि बता करके परीक्षा ही तो बताइए हाँ हा, लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ साथ साथ चला तो इस प्रकार तर्क संग्रह शब्द से जो इस ग्रंथ का नाम निश्चित हुआ था तर्क संग्रह ये इससे बताया गया था कि द्रव्यादि सात पदार्थ का उद्देश्य लक्षण और परीक्षा इसमें होगी वो पूरी हो गई संग्रह पूरा हुआ अब उपसंहार किया जा रहा ये है ये उपसंहार वाक्य हैं सर्वेशा पदार्थान यथा यथम उक्तु अंतरभावात सप्तव पदार्थ इति सिद्धम कह संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उन्हें सर्वेश पदार्था शब्द से लेना कोई भी पदार्थ लो संसार का उनका आ अंतर्भाव उक्त जो सात पदार्थ हैं। है उक्तेशन उक्तेश सप्त पदार्थसु एवं अंतर्भाव अंत्रभाव होने से यथाथम उनकी योग्यता के अनुसार जो इन सात पदार्थों से अलग अलग अनेकों प्रकार के संसार में पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं उनका उनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इन सात पदार्थों में से ही किसी न किसी पदार्थ में अंतर्भाव हो जाने से सात ही पदार्थ हैं यह सुनिश्चित हुआ आठ पदार्थ नहीं हैं या छह भी नहीं सात ही हैं यह निश्चित हुआ यह उपसंगार हुआ सिद्ध मैने निश्चित तो सर्वेश पदार्थना यहायथम उक्शु अंतर्भावात् सप्तव इति सिद्धम ये बात सिद्ध हुई ये कहा गया अब आगे हैं तर्क संग्रह के रचयिता जो अन्नम भट्ट जी हैं उनका मंगलाचरण श्लोक तर्क संग्रह ग्रंथ का अंतिम मंगलाचरण कर रहे हैं का न्यायत बाल सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितक्रह तो भट्टेन विदुषा का काना, न्यायतरबालुत्पत्ति सिद्ध ये तर्कसंग्रह रचिता ऐसा अनु करिए अन्नम भट्ट के अन्नम भट्ट नाम के विद्वान द्वारा अन्नम भट्टे नदुषा ओ तो तर्क संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई तो अन्नम भट्ट नाम के विद्वान के द्वारा की गई तो माया पद का अध्यय कर दीजिए अन्नम भट्टे नदुषा मया विदुषा अन्नम भट्टे न मया विद्वान जो अन्नम भट्ट नामक मैं हूँ उस मेरे द्वारा तर्क संग्रह रचिता तर्क संग्रह की रचना की गई तर्क संग्रह लिखने का उद्देश्य क्या है अभिप्राय क्या है तो प्रयोजन बता रहे हैं तर्क संग्रह रचने का कानाद न्याय मत तो कानाद मत और न्याय मत कानाद मत है वैशेषिक दर्शन उक्त पदार्थ या वैशेषिक दर्शन कानाद मत और न्याय दर्शन है न्याय मत ऋषि के द्वारा रचित है वैशेषिक दर्शन इसलिए उसे कानाद मत कहा जाता है और गौतम ऋषि के द्वारा रचित है न्याय मत यानी न्याय दर्शन तो वैशेषिक दर्शन तथा न्याय दर्शन में ये सप्तमी का द्विवचन है मतयो रामयो के तरह मतयो तो कानाद मत में तथा न्याय मत में व्युत्पत्ति सिद्धि का मतलब युत्पत्ति शब्द का अर्थ प्रवेश लीजिए और उसकी सिद्धि के लिए युत्पत्ति कहते हैं ऐसे ज्ञान को युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान तो का वैशेषिक दर्शनोक्त पदार्थ तथा न्याय दर्शनोक्त पदार्थों का संक्षेप में युत्पत्ति यानी ज्ञान प्राप्त हो सिद्धि कहते प्राप्ति को सिद्ध का अर्थ निकलेगा प्राप्त तो युत्पत्ति सिद्धे का अर्थ निकलेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए किनको वैशेषिक तथा न्याय मतोक्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होने के लिए तर्क संग्रह लिख रहे हैं तो कहते हैं जो बाल हैं यानी जिन्होंने न्याय शास्त्र तथा तो काणाद शास्त्र नहीं पढ़ा है व्याकरण काव्य कोषादि का अध्ययन कर लिया है उन्हें बाल कहा जाता है अधित व्याकरण काव्यकोशों अनधित न्याय शास्त्रम बालम यह बाल का लक्षण है तो जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा और पढ़ लिया है व्याकरण काव्य कोश आदि ऐसा चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो और जानना चाहता है कणाद न्याय शास्त्र उक्त पदार्थों को तो कणाद न्याय शास्त्र उक्त पदार्थों का संक्षिप्त में ज्ञान उन्हें भी हो जाए इसलिए तर्क संग्रह की रचना मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा की गई है ये उपसंहार श्लोक है इति महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह समाप्त उपाध्याय महोपाध्याय और महामहोपाध्याय ये उपाधि हुआ करती थी पहले तो महामहोपाध्याय जो अन्नम भट्ट जी हैं जैसे पद्मभूषण आदि विभूषण भारत रत्न तक है ना, ऐसे महामोपाध्याय ये हुई उनकी उपाधि और इस महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट जी के द्वारा रचित तो तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ पूरा हो जाता है समाप्त कौन सा हाँ उन्हीं का तो है हाँ अहंकार इसलिए नहीं झलकेगा वस्तु का स्थिति कथन है वस्तुस्थिति कथन होता है तो अहंकार नहीं माना जाता नहीं तो लिखने वाला ग्रंथ ही कि ग्रंथकार की जो है विशेषता ज्ञात ना हो विद्वत्ता ज्ञात ना हो तो उस ग्रंथ को पढ़ने में बुद्धिमान की प्रवृत्ति नहीं होती शुरू में नहीं कहा उन्होंने अंत में कहा क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पढ़ने वाला स्वयं समझेगा कि लिखने वाला किस योग्यता का है ओम